संक्षिप्त महाभारत वन पर्व युधिष्ठिर के आश्रम पर दुर्वासा का आतिथ्य भगवान के द्वारा पांडवों की रक्षा वैश्व जी कहते हैं तदनंतर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव और द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं दस हजार शिष्यों को साँस लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुँचे राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बैठाया फिर विधिवत पूजन करके उन्हें अतिथि आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा भगवान आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और भोजन कीजिए मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई उसने बहुत सोचा विचारा किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण करने लगी हे कृष्ण हे महाबाहू श्री कृष्ण देव नंदन हे अविनाशी वासुदेव चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर तुम ही संपूर्ण जगत के आत्मा हो इस विश्व को बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हाथों का खेल है प्रभो तुम अविनाशी हो शरणागतों की रक्षा करने वाले गोपाल तुम ही संपूर्ण प्रजा के रक्षक परात्पर परमेश्वर हो चित्त की वृत्तियों और चित्तवृत्तियों के प्रेरक तुम्ही हो मैं तुम्हें प्रणाम करते हूँ सबके वरण करने योग्य वरदाता अनंत आओ जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है उन असहाय भक्तों की सहायता करो पुराण पुरुष प्राण और मन की वृत्तियां तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाती सबके साक्षी परमात्मन मैं तुम्हारी शरण में हूँ शरणागत बसल, कृपा करके मुझे बचाओ नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर कमल पुष्प के भीतरी भाग के समान किंचित लाल नेत्र वाले कौस्तुभमणि विभूषित एवं पीताम्बर धारण करने वाले तुम ही संपूर्ण भूतों के आदि और अंत हो तुम ही परम आश्रय हो तुम तुम्ही परात्पर ज्योतिर्मय सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो ज्ञानी पुरुषों ने तुमको ही इस जगत का परम बीज और संपूर्ण संपा संपदाओं का अधिष्ठान कहा है देवेश यदि दे तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी भय नहीं है आज से पहले सभा में दुशासन के हाथों से जैसे तुमने मुझे बताया था उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव की नंदना व्यय वासदेव जगन्नाथ प्रणाम प्रणतासन विश्वात्म विश्वजनक विश्वर्त प्रभू प्रपन्नपाल गोपालजापरा परर आकूतीना चित्ती प्रवर्तकनतामें वरे वरदान अगतीर्भव पुराणपुरशपाण मनोवृत्ति गोचर सर्वाक्ष पक्ष तामह शरण गता पाशी मा कृपया दीवशरणागतवत्सल नीलोत्पल्याम पद्मूक्षण पीतांबरपरीधानलौसुभूषण तमादूता परायनम परात्परम ज्योतिर्विश्वात्मा मुख मे बाहू परम बीज निधसावया नाथन देंवाप्यो भयम दही दुस्सासनाद पूर्व सभायाोचिता यहाँ तथा सकटादस्माधर विहस द्रौपदी ने जब इस प्रकार भक्तवत्सल स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां आ पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया भगवान बोले कृष्ण इस समय मैं बहुत थका हुआ हूं, भूख लगी है पहले शीघ्र मुझे कुछ खाने को दे फिर सारा प्रबंध करती रहना उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई बोली भगवान सूर्यनारायण की दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूँ आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ अतः अब कुछ भी नहीं है कहाँ से लाऊँ भगवान ने कहा द्रौपदी मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हँसी सोचती है यह हँसी का समय नहीं है जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा इस प्रकार हठ करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई देखा तो उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ है उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोगता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हो फिर सहदेव से कहा अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियों को जो देव नदी में स्नान के लिए गए हुए थे बुलाने चले मुनि लोग पानी में खड़े होकर अघमर्शन कर रहे थे उन्हें सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई मानो भोजन कर चुके हों बार बार अन्न के रस के युक्त डकारें आने लगे जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे सबकी एक ही अवस्था हो रही थी फिर सब लोग दुर्वासा से कहने लगे ब्रह्म राजा को अन्न तैयार कराने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ नहाने आए थे पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है कैसे भोजन करेंगे हमने जो रसोई तैयार कराई है वह व्यर्थ होगी अब इसके लिए क्या करना चाहिए दुर्भाषा बोले सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवा हम लोगों ने राजसी युधिष्ठिर का महान अपराध किया है राजा अम्बरीश का प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है इस घटना को याद करके मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूँ समस्त पांडव भी वैसे ही महात्मा हैं ये धार्मिक सूरवीर विद्वान व्रतधारी तपस्वी सदाचारी तथा नित्य भगवान वासुदेव के भजन में ही लगे रहने वाले हैं जैसे आग रूई की ढेर ढेरी को जला डालती है उसी प्रकार क्रोधित होने पर पांडव भी हमें जला सकते हैं इसलिए शिष्यों अब कल्याण इसी में है कि पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर भला शिष्य लोग कैसे ठहर सकते थे पांडवों के भय से भागकर सबने दसों दिशाओं की शरण ली सहदेव ने जब देव नदी गंगा जी में मुनियों को नहीं देखा तो आसपास के घाटों पर घूम घूमकर कर खोजने लगे वहाँ रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनके भाग जाने का समाचार सुना तब वे युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृत्तांत उनसे निवेदन कर दिया तत्पश्चात जितेंद्रीय पांडव उनके पुनः लौट आने की आशा से बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे उनको यह संदेश था संदेह था कि मुनि आधी रात के बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेंगे यह दयवश हम लोगों पर बड़ा संकट आ गया किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो इस प्रकार चिंता करते हुए वे बारंबार उच्छ्वास खींचने लगे उनकी यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है यह जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था इस समय तुरंत यहाँ आ गया अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है वे आपके तेज से डर पहले ही भाग गए हैं जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे दुख में नहीं पड़ते अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों का कल्याण हो भगवान की बात सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों की घबराहट दूर दूर हुई वे बोले गोविंद तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हुए हैं जैसे महासागर में डूबते हुए को जहाज मिल जाए उसी प्रकार तुम हमें सहायक मिले हो जाओ यूँ ही भक्तों का कल्याण किया करो इस प्रकार उनकी अनुमति लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे